तो हमको जो कभी दुख मिलता है संकट मिलता है कष्ट मिलता है विपत्ति मिलती है वो मिलती है हमारे ही कर्म के फल स्वरूप और वो मिलती है हमारे कर्म का ऋण उतार देने के लिए वो मिलती है हमारे मंगल के लिए उसमें भरी हुई है भगवान की कृपा पर हम मान देते हैं कि अमुक आदमी ने इसमें कारण बनके के हमको कष्ट पहुंचाया उसके प्रति हम द्वेष करते हैं क्षमा नहीं करते हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई क्षमा हम कैसे करें ये तो क्षमा करने की बात भी वास्तव में तुम्हारे हित के लिए कही जाती है तुम क्षमा करो न करो और ज्यादा पराज करते रहो किसी को दोषी मानकर उसके प्रति द्वेष करके उसको उसका प्रतिशोध देना बदला लेना और उसको उसका दंड भुगताने का मनोरथ करना और प्रयत्न करना ये स्वयं नया पाप करना है तो क्षमा न करके तुम नए पाप का भले अपने अंदर संग्रह कर लो यदि उसका कर्म उसके लिए बुरा फल देने वाला नहीं है तो तुम उसे बुरा फल दे नहीं सकते तो दंड विधान है न्याय में उनका मूल इसी को लेकर के चलता है कि इनके द्वारा अपराध होने बंद हो जाए इन्हें बदला मिले ये दुर्भावना नहीं है न्याय के मन में तो ये कहती है दंड दिया आत्म से ठीक दंड देना ही चाहिए और दंड देने में भी आपकी ही तो है हम तो उसको कृपा मानते हैं परंतु भगवान ये भूला हुआ है ये भूला हुआ है मूर है मूरस्य जानता इसने भगवान को पहचाना नहीं तुमको जाना नहीं तुम्हारा सारा मंगल में विधान है ये इसने समझा नहीं और ये मूढ़ मूड कौन है जो भगवान का आश्रय न करके भोगों का आश्रय करे वो चाहे अपने को परम बुद्धिमान मानते वो मूड है और जिसको लोग मूड कहें जड़ भरत को उसका नाम जड़ बना इसीलिए उसमें लौकिकता की बुद्धि होने पर भी उसने लौकिकता को छिपाया रखा था तो सब लोग कहते जड़ है मूर्ख है तो जड़ भरत नाम पड़ गया उसका मूर्ख लोग कहने लगे मूर्ख नाम बन गया उसका मूर्ख मूर्खाजराज तो ये कहने लगी कि महाराज ये मूर्ख है इस मूर्ख ने जीवन का असली लाभ समझा नहीं असली चीज जानी नहीं जीवन में क्या करना चाहिए इसने पहचाना नहीं दंड देकर के आपने सावधान किया बड़ा अच्छा किया तो इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए भगवान तो क्षमा ही करते हैं भगवान जी कभी दंड देते रहते तो कर्मों से कभी छुटकारा मिलने का अवसर ही नहीं आता तो भगवान के न्याय में दया भरी हुई है उनका विधान जहाँ बिना भोग के कर्म का क्षय नहीं होता वहीं ये विधान है कि मेरे शरण इस शरण में जो आ गया उसके सारे पापों का नाश मैं कर दूंगा ये भी भगवान का विधान है तो किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कोई भी आदमी ये न समझे कि मैं साधनाहीन हूं मेरे में पाप है मेरे में अंधकार है भगवान तो अपनायेंगे जो अधिकारी है उनको मुझको कैसे अपनायेंगे ये कभी ना समझे हमारी साधना के मूल्य में क्या भगवान मिलती हैं किसी के पास ऐसा कोई साधना बल है क्या कि वो कीमत दे के भगवान को खरीद ले और क्या कोई भी अंधकार इस प्रकार का प्रबल है जो कह सके कि मैं सूर्य को, को के सामने अंधेरा कर दूंगा तो भगवान की कृपा में जो बल है हमारे पापों में वो बल नहीं है हमारी योग्यता हमारी पापमयता हमारी लीनता ये भगवान के अमित अनंत दया सागर में और भी ज्यादा लहर लाने वाली होती है तो किसी को निराश नहीं होना है किसी को ये नहीं समझना है कि हमें भगवान नहीं मिल सकते भगवान तो हमारी संपत्ति है भगवान हमारी चीज है बस केवल हम भगवान को चाह भर लें तो जल्दी मिल जाते न चाहने वाले को भी मिलेंगे ही जिसका संपर्क हो गया है अरे नाग बधु से नाग का संपर्क हो गया इन बधुओं ने नाग पत्नियों ने नाग को मिला दिया भगवान से तो किसी प्रकार से भी निराश न हो वो कहती हैं अपने मन में तो उनके आया कि निराश होने की आवश्यकता नहीं हमारा स्वामी मरेगा कि नहीं इस समय पर हमारे स्वामी के अब तक के सारे पाप श्री श्याम सुंदर के चरण स्पर्श अमृत से सारे के सारे नष्ट हो गए धुल गए अब तो ये भगवान के प्रपन्न हो गया भगवान के चरण टिक गया ना उसके फनों पर अब इसका अशेष मंगल हो गया ये जीवित भी रहेगा और ये जीवित असली रूप में भी होगा एक है जीवन मृत जी, जीते हुए मुर्दे के समान भगवान की ओर न लगने वाले वो जिंदगी मरे के समान है उनका जीवन व्यर्थ है तो इसका जीवन अद्भत नहीं रहेगा ये तो बिल्कुल अब भगवान को पा करके भगवान के चरणों को पाके निहाल हो गया होगा क्या ये विषय रहित हो गया दूसरों को सताने वाला नहीं रहेगा अब ये निर्भय और निर्भय करने वाला बनेगा इसे गुड का भय भी रहेगा ये स्वयं निर्भय हो गया सबको ये निर्भय करने वाला हो गया क्यों कि निर्भय पदार विन्द इसे प्राप्त हो गए तो भगवान के अभय पदार बिंद जिसको प्राप्त हो जाते हैं वो स्वयं निर्भय होता है और जगत को निर्भय करने वाला होता है वो स्वयं तर गया और जगत को तारने वाला होता तरण तारण बन जाता है वो भगवान के चरणों का आश्रय तो इसलिए नाग नागपत्नियों का विश्वास हो गया कि अब न तो हमारा पति ये मुर्छू दिखता है पर मरेगा नहीं साथ ये जान गई नागपत्नियां कि अब ये विषय रहित तो हो गया पवित्र हो गया मनुष्य के जीवन में से विष निकल जाए भोगाकांक्षा निकल जाए तो भोगाकांक्षा जहां निकली वहीं सारे के सारे भोगकांक्षा से उत्पन्न जो उसके उसके संतति है वो सब निकल जाती काम क्रोध हो भी जाए थे क्रोध पैदा होता है काम से लोप पैदा होता है काम से जहाँ कामना नष्ट हुई कि साये दुर्गुण दुराचार नष्ट हो गए तो विश्वास हो गया तब भी वो अपनी भाषा में सती स्त्री है न? तो भगवान के अंदर दया जगाने की भावना से मानो वो कहने लगी अंग्वर भगवान प्राणा चरितपन लगा स्त्री नाम न साधु सोचिया नाम पति प्राण प्रदी भगवान हमारे पति के प्राणों को बक्श दीजिए आप ये महाराज हम अभ्राह हैं जो साधु पुरुष हैं वे सदा ही अभराहों पर स्त्री मु दया करते ही आए हैं ये उनका स्वभाव है आप कृपा करके हमारे प्राणसूप जो हमारे पतिदेव हैं इन्हें लौटा दीजिए दे दीजिए भगवान विदेही मे किंकरी नाम अनुष्ठे तवा गया ये छुदय वही मुच्यते सर्वतो भयात हम आपकी किंकरी हैं हम आपकी दासी हैं आप हमें बताइए हम क्या सेवा करें भगवान को किसी सेवा की आकांक्षा नहीं है वो तो सच पूछिए तो सारे जगत को अपनी सेवा दे रहे हैं उनकी कृपा से उनकी प्रदत्त सामग्रियों से तो सामग्री रूप बने हुए उनके द्वारा ही सारा जगत संवर्धित सेवित होता है परंतु भक्त चाहता ही है कि भगवान की सेवा हमें मिले और जहां प्रेमी जन भगवान की सेवा करना चाहता है वहां भगवान के अंदर भी सेवा प्राप्त करने की कामना जग उठती है भगवदूप की कामना इसीलिए किसी के द्वारा सेवा नहीं करवाने वाले भगवान पर करा तो एक कि दो देते हैं भगवान से किसी ने बदला न पाया हो ऐसा कोई सेवक संसार में नहीं है दिया क्या और पाया बहुत ज्यादा भगवान जो देते हैं वो देते हैं अपनी हैसियत से हम देते हैं अपनी हैसियत से अरे किसी बहुत बड़े किसी सम्राट के पास कोई जाए जहां पर हल्की चीज है ही नहीं वो तो देने वाला देख जाएगा बड़ी हल्की चीज उसके पास वही है पर अगर वो लेने वाला संतुष्ट होगा तो वो देगा अपनी हैसियत की चीज ना वो हल्की लाएगा कहां से तो भगवान जिसको जो देते हैं वो अपने अनुरूप देते हैं इसलिए वो महान होती है वस्तु लेकिन बदला उतार देते हैं। पर जो प्रेमी सेवक जन हैं उनका बदला भगवान नहीं उतार सकते उनके ऋणी बने रहते हैं तो ये भक्तों की बात यहां चल रही है ना तो भक्तों के प्रेमियों के तो भगवान ऋणी हैं इनका बदला भगवान उतार नहीं सकते क्यों कि ये देते ही देते हैं लेते है नहीं तो इसलिए चाहते हैं कि सेवा कुछ प्राप्त हो जाए तो नागपत्नियां कहती हैं भगवान आप आज्ञा करें हम आपकी सेवा करें और असल में नागपत्नियां उस प्रेम तक तो पहुंची नहीं बीच बीच में जो प्रेम के बाद उनके द्वारा आई ये तो भगवत कृपा से उनके अंदर स्फूरित तो हो गई बात ये मुच्छते सर्वोत्त तो भाई ये कामना बनी हुई है ना कि हम भय से मुक्त हो जाए तो बोली महाराज आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला आपकी सेवा करने वाला ये सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है छुटकारा पा जाता है तो आप आज्ञा दे हम सेवा करें तो हम भी भयों से मुक्त हो जाए यही कहा ना प्रेमियों को भय नहीं रहता वो तो भय विषाद के राज्य से बाहर चले जाते हैं जहां भय नहीं शोक नहीं विषाद नहीं और इनके मूल के काम क्रोध लोभ आदि नहीं वो जो परम दिव्य प्रेम रसधारा जहाँ बहती रहती है इस प्रकार के दिव्य साम्राज्य में पहुँचे हुए जो लोग होते हैं वहाँ भय की कल्पना नहीं है लेकिन अभी इन बिचारियों को दिख रहा है कि ये तो मुर्शु है अभी तक भी हिंदुआ नहीं सकता वो तो उसकी ओर देख करके कहने लगे कि महाराज आज्ञा करो हम सेवा करें क्यूँकी आपकी सेवा करने से ही सेवा करने वाले भय से मुक्त होते हैं इस प्रकार जब नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने दया करके उसे छोड़ा है सुखदेव जी कहने लगे इतम समाज पत्नी धर, भगवान समीष्टुता मूर्छित्रिकुट प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालियन कई संहकृली सुखदेव जी बोले महाराज परिशुद्ध भगवान के चरण प्रहार से चरने की ठोकरों से वो काली नाग के फण छिन्न में छिन्न हो गए थे सब चूर चूर हो गए थे वो बेसुद हो रहा था जब नाग पत्नी उसे प्रकाश स्तिक की वो भगवान ने दया करके उसको छोड़ दिया उतर गए अब धीरे धीरे अब भगवान ने उसको देखा तब तो धीरे धीरे उसके नाग के इंद्रियों में और प्राणों में चेतना आने लगी सुधि आने लगी चेतना हुई अब उसके श्वास आने लगा यदि विश्वास आता था कठिनता से श्वास आरंभ हो गया अब कुछ बोलने की शक्ति आई तो बड़ी दीनता के साथ कृतलि हाथ जोड़कर और भगवान श्याम सुंदर से इस प्रकार बोला वला सहोत्पत्तिया काम सा दीर्घ मन्य वह स्वभाव दुस्त्यजोनाथ लोका नाम यदि विश्वम धातुगुण विसर्जन नानास्वभाशया कृति वय भगव्यवह कथ जामस्तन्माता स्वयं भवाणं तत्स जगदीश अनुग्रह निग्रह व मनसे तद्दीय ना। काली हाथ जोड़कर बड़े जैनिस भाव से बड़े दिन स्वर कहा भगवान हम तो जन्म से ही दुष्ट एक में तो दुष्टता किसी बुरी संगत से पीछे से आ जाती है आगंतुक दोष होता है कहा महाराज में तो जन्म से ही दुष्टता तुम्हु तो ये स्वभाव बदला लेना ये सांप का स्वभाव होता है बदला लेने की प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर बनी हुई